तो मानव जीवन का चिरंतन सत्य है, लेकिन एक विशेष रूप में उसको समझोया गया है एक विशेष ढंग से उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है तो यह ढंग जो है यह शैली जो है मनुष्य के जीवन को समझने की शैली और उसको सफल बनाने की शैली यह अपने आप में अनोखी है ऐसा आप सभी जानकार भाई बहन स्वीकार करते हैं तो मजहबी सीमाओं से भिन्न अलग मतभेदों से अलग वर्ग मतभेदाय इत्यादि की सीमाओं से मुक्त वैचारिक रूढ़ियों से मुक्त शुद्ध सत्य ही मानव जीवन के उद्धार के लिए कल्याण के लिए समाज के सामने आ जाए इसी उद्देश्य से महाराज जी ने इस विचार प्रणाली का गठन किया आपने साहित्य पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा कि कहीं पर उस साहित्य में स्वामी जी महाराज का नाम नहीं है कहीं पर उस साहित्य में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि यह लिखा गया हो कि ये हिंदुओं का धर्म है और ये गैर हिंदुओं का धर्म है कहीं भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उस साहित्य में लिखा गया हो कि ये स्त्रियों का कर्तव्य है और ये पुरुषों का कर्तव्य है देखा है ऐसा कहीं कहीं नहीं क्या अर्थ है कि लिंग भेद वर्ग भेद मत भेद, मजहब भेद सांप्रदायिक भेद ईश्वरवादी अनिश्वरवादी सकार उपासना निराकार उपासना इस प्रकार के जहां भी कहीं कोई बात होगी उसको स्वामी ने इस विचारधारा में प्रवेश नहीं करने दिया क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज मानव समाज के सामने रखना पसंद किया कि जिसमें किसी प्रकार का भेद प्रवेश न कर सके सब प्रकार के भेद की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ सारे विश्व का मानव मानव होने के नाते एक स्थान पर बैठकर जीवन की समस्याओं को सुलझा सके तो बात तो चिर है लेकिन शैली अपूर्व है ठीक है ना बात तो चिल है जब से सृष्टि की घटना हुई जब से मानव समाज हुआ तब से मानवता की जागृति के लिए मानव समाज के कल्याण के लिए शांति मुक्ति भक्ति की प्राप्ति के लिए इस शक्ति का प्रतिपादन होता आया है ग्रंथों के द्वारा और संतों के द्वारा अनुभवी जनों के द्वारा कोई बातें हैं यहाँ विशेषता क्या है तो स्वामी जी महाराज ने यह चेष्टा की कि भाई किसी बाहरी मतभेद के आधार पर साधक समाज में विभाजन ना हो जाए तो सारे भेदभाव के सब कारणों से अलग करके इसको बच्चा कहते और एक ऐसा स्तर तैयार किया गया जहाँ सब भेदभाव छोड़कर व्यक्ति व्यक्ति के नाते मानव मानव होने के नाते और बैठ करके विचार कर सके हिंदू हिंदू बना रहे मुसलमान मुसलमान बना रहे ईसाई ईसाई बना रहे कोई बात नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर अगर मानव सेवा संघ के सदस्य हुए बन गए तो उनके सामने एक सूत्र आ गया एक मंत्र आ गया क्या आ गया कि जो नहीं करना चाहिए वो किसी भी हालत में किसी भी कारण से किसी भी भय से किसी भी प्रलोभन से हम नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए हम नहीं करेंगे तो ये हिंदुजम है कि महम्मनिज्म है कि क्रिश्चियनिज्म है कि जुवनिजिम है क्या है बताइए मानवतावाद है जो नहीं करना चाहिए सो नहीं करेंगे अब आप सोच करके देखिए कि अगर एक हिंदू अपने को कहता है कि मैं बहुत ऊंचे संस्कार वाला हूं और मैं बड़ी अच्छी परंपरा वाला हूं ऐसी हम लोगों की धारणा है होते हुए भी जो नहीं करना चाहिए तो करता रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा नहीं हो जाएगा कोई कहे कि कि हम तो इस्लाम में विश्वास रखते हैं कोई कहे कि हमारे तो तरन तारण करने वाले जगत के बंधे हुए लोगों को परित्राण दिलाने वाले खुदा के पुत्र जीसस क्राइस्ट आ गए तो हम तो जीसस क्राइस्ट में विश्वास करते हैं और उसी विश्वास से हमारा कल्याण होगा ऐसा कोई मानता है से लोग ऐसे मानने वाले हैं अब उनसे भी पूछिए कि उनके यहाँ भी जो बातें मना की गई हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा मत करना, ऐसा मत मत करना करना करना तो जो नहीं करना चाहिए वो अगर जीसस क्राइस्ट में विश्वास करने वाला भी अकरणीय करता रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा नहीं होगा तो मानव सेवा संघ के रूप में संघ के प्रणेता संत ने सच पूछिए तो मानव धर्म को ही हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और हम सभी प्रभु की विशेष कृपा के पात्र हैं संत की सद्भावना के पात्र हैं जिन्होंने हम भाई बहनों को मतभेदों के चंगुल से छुटा करके शुद्ध सत्य पर विचार करने के लिए और उसका अनुसरण करने के लिए एक आधार दे दिया तो मानव सेवा संघ कोई कोई संगठन नहीं है कोई दलबंदी नहीं है और इस संघ के माध्यम से संघ के मानने वाले और संघ के संचालक किसी प्रकार का लाभ उठाने की दृष्टि नहीं रखते हैं बड़ा शुभ लक्षण है बड़ी बढ़िया बात है जैसे कि कल भी मंत्रियों की गोष्ठी हो रही थी तो हमारे सत्संग प्रेमी भाई बंधु शाखाओं के मंत्री शाखाओं के प्रतिनिधि जो भी यहाँ उपस्थित हो सके हैं उन लोगों ने अपनी अपनी चर्चा चलाई अपनी अपनी बात बताई मुझे बड़ा होता है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कि आप जो मंत्रियों के मुख से रिपोर्ट सुनते हैं तो उसमें ऐसी चेस्टा नहीं है कि काम होता हो कम और रिपोर्ट सुनाया जाता हो ज्यादा एक भी शाखा ऐसी नहीं है जो इस प्रकार की टेंडेंसी से काम करे आपने देखा कि कितनी विनम्रता कितनी अहंकार शून्यता से हमारे कार्यकर्ता आपके सामने उपस्थित होते हैं और कितने संकोच से थोड़ी सी बात कह करके प्रणाम करके हमारा आपका सद्भाव मांग करके जल्दी से अपना व्यक्तव्य खत्म कर देते ऐसी चेष्टा नहीं करते हैं कि जैसे अपने को शो किया जाए कि हम बड़े बड़े कार्यकर्ता है कि हमारे यहाँ ऐसा, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है सो नहीं जहाँ तक संभव है उनसे अपनी त्रुटियों का ही उल्लेख कर देते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक तो इतना ही हो रहा है और ज्यादा हम करना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है इसका बहुत अच्छा अर्थ ये है कि सचमुच जिस उद्देश्य को लेकर के मानव सेवा संघ बनाया गया हमारे सभी कार्यकर्ताओं शाखाओं के प्रतिनिधियों मंत्रियों और जो शाखा के प्रतिनिधि और मंत्री नहीं है जी आजीवन सदस्य हैं, साधारण सदस्य हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं, जो यहाँ आए हैं सबके भीतर यह दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि इस संस्था में शामिल होने का अर्थ ये है कि मैं साधना के द्वारा अपना कल्याण करूं और अपने ही समान अन्य भाई बहनों को सहयोग दूं। तो जहाँ केवल साधन और सेवा का प्रश्न है वहाँ और कोई दूसरी त्रुटि विकार शामिल हो ही नहीं सकता जगह पर शाखाएं बनी हैं, वे भाई सत्संग का विशेष आयोजन करने की चेष्टा में लगे भी रहते हैं सूचनाएं आती भी रहती हैं, और जहाँ तक संभव हो सके मैं चेष्टा ऐसी करती हूँ कि शाखाओं के भाई बहनों के पास कम से कम साल भर में एक बार अवश्य मैं पहुंच जाऊं और मिल कर के हम सब लोग विचार करें अपनी अपनी साधना में आगे बढ़ें तो जहां जहां भी जाने का अवसर मिलता है और वहां के अध्यक्षे कोषाध्यक्ष मंत्री और नगर निवासी साधारण सदस्य आजीवन सदस्य और ऐसे भी सत्संगी भाई प्रेमी मानव सेवा संघ का खूब काम करते हैं सहयोग देते हैं जो किसी प्रकार के सदस्य नहीं है तो सत्संग की दृष्टि से इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है सब भाई बहनों का मूल्य बराबर है किस दृष्टि से कि जो अपना कल्याण करना चाहता है वो मेरा सेव्य है जो समाज के उत्थान में हाथ डालना चाहता है वो मेरा सहयोगी है तो प्रभु के नाते सभी अपने हैं जगत के नाते सभी अपने हैं इस प्रकार की एक अपनेपन की भावना संघ के माध्यम से बृहद समाज में फैल रही है ये बहुत अच्छी बात है शुभ लक्षण है और मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के संरक्षक और मानव समाज की पीड़ा से पीड़ित होने वाले अंत के प्रति यदि मेरी कोई श्रद्धा है भक्ति है निष्ठा है वो भी कुछ है तो वो यही है कि, कि हम सब भाई बहनों के बीच में एक अपनेपन की भावना का विस्तार हो जिससे अपना चित्त शुद्ध हो जिसके द्वारा समाज में से बुराई मिटे और हमारे आपके इस सुलझे हुए जीवन से ही उस उस ब्रह्मलीन संत को हम आनंदित कर सकते हैं और उनके प्रति सच्ची भावना और श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं ये तो सब के लिए हो गई अब आपने थोड़ी सी बात आश्रमों के बारे में सुना पांच आश्रम स्थापित हैं मानव सेवा संघ के वृंदावन आश्रम में जहां आप विराजमान हैं गाजीपुर में आरोग्य आश्रम है आपने सुना वह आरोग्य आश्रम एक डॉक्टर के द्वारा संचालित था उनके हृदय में जो पहले पल उन्होंने बातचीत की स्वामी जी महाराज से मुझसे तो वो डॉक्टर सज्जन ने ये कहा कि महाराज जी जब जब मैं आरोग्य आश्रम को संभालता हूँ और रोगियों की सेवा करता हूँ और ये सब काम करता हूँ आमदनी होती है सब बात है तो मेरे भीतर ऐसा लगता है कि मनुष्य का किया कराया जो कुछ है वह अगर समाज के काम नहीं आया तो करने कर, करने वाले कर्ता का चित्र शुद्ध नहीं होगा ये उनकी भावना थी तो सजाया बनाया और खूब हंसे और साथ के लोग हम लोग भी सब मिलकर के बात करें तो कहें कि बाप जैसे बेटी को पैदा करता है और पढ़ा के लिखा के सजा के सजा श्रृंगार करके दे करके धन दे और और अच्छे योग्य वर्ग के हाथ में सौंप देता है तो ऐसी भावना कि हमने जो कुछ किया है वह अगर समाज की सेवा में काम में नहीं आया तो मेरा चित्त शुभ नहीं होगा ऐसा सोच करके उस सज्जन ने अपना जीवन दान भी किया आजीवन कार्यकर्ता बने मानव सेवा संघ के और उनके पास जो कुछ था वो संघ के समर्पित कर दिया जिसके बारे में अभी आपने थोड़ा सा रिपोर्ट सुना ऐसे ही दक्षिण बिहार में रांची में निर्माण निकेतन आश्रम बना है राजस्थान में जयपुर में प्रेम निकेतन आश्रम बना है रांची में रांची शहर से कुछ दूर पर एक और आश्रम की स्थापना हुई थी नदिया आश्रम और महाराष्ट्र में उल्लासनगर में उल्लासनगर के सत्संग प्रेमियों ने भी एक छोटी सी जगह बनाकर रखी है मानव सेवा आश्रम की तो आपने आरोग्य आश्रम के बारे में सुना गंगा जी के तट पर है बहुत ही अच्छी जगह में है और बहुत अच्छी भावना से यह आश्रम बना है क्योंकि दान करने वाले की भावना आपने सुन लिया ना उसके दिल में यही धुन थी कि हमने जो कुछ संग्रह किया वो समाज के काम नहीं आया तो मेरा निराचित नहीं होगा इतनी ऊंची भावना से वो बना ऐसे ही प्रेम निकेतन जयपुर के आश्रम के बारे में आपने सुना बड़ी सी जगह है मीठे पानी का कुआ है साधकों के रहने के लिए छोटी छोटी कुटिया बनी है गौशाला भी रखा गया है तो काम बहुत छोटे स्केल पर चला है मानव सेवा संकल्प निर्माण निकेतन आश्रम की हालत आज ऐसी है खूब घना बगीचा है वहाँ आम लीची जामुन काजू का बगीचा है अमरूद का बगीचा है खूब फल है हुआ भी है पहाड़ी दृश्य भी बड़ा सुंदर है शहर से दूर एकदम निर्जन शांत स्थान में है तो ये सब जो आपने सुना इन सब आश्रमों की स्थापना के पीछे ये बात नहीं थी कि मानव सेवा संघ का मुझे एक वाक्य मिला था स्वामी जी महाराज का वो मैं सुना आपको बड़ी बढ़िया बात है एक बड़ा अच्छा महाराज जी की वाणी है आश्रम बनाने की आवश्यकता केवल इसलिए होती है कि जहां हम लोग एक संकल्प होकर बैठ सके वह भी इसलिए कि मानव मात्र का सब प्रकार से विकास कैसे होगा इस पर विचार कर सके आश्रम बनाने के लिए आश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है आश्रम के पीछे उद्देश्य होता है सब का सब प्रकार से विकास इसकी पूर्ति के लिए आश्रम निर्माण की जरूरत होती है। अतः इस मूल बात को ध्यान में रखना होगा कि अपना उद्देश्य निर्माण नहीं है आश्रम बनाने में बन जाए ये उद्देश्य नहीं है क्यों बनाया तो इसलिए बनाया कि सब कहा सब प्रकार से विकास हो तो उस आश्रम में वास करके हमारा विकास हो और हमारे उस आश्रम वास से समाज का विकास हो इसके लिए वो बनाया लेकिन दुख की बात भी मुझे कहनी पड़ेगी और आप ही योग्य पात्र हैं कि जिनके सामने मैं प्रवर्तन करूं। तो दुख की बात यह है कि महाराज जी ने बड़ी चेष्टा थी खुली जगह में और आश्रम बना कर के साधक गण बैठेंगे निश्चिंतता से सांस लेंगे संसार का थका हुआ आदमी वहां बैठ करके विश्राम लेगा और अपने विकास के बारे में अपनी साधना का निर्माण करेगा और उसके विकसित जीवन से समाज को तो आराम मिलेगा इस उद्देश्य से बनाए गए निर्माण निकेतन आश्रम रांची का भी साधकों से शून्य पड़ा है आरोग्य आश्रम गाजीपुर भी साधकों के बिना ऐसे ही पड़ा है थोड़ा थोड़ा कुछ प्रेमी लोग हैं जो किसी तरह जिंदा रख रहे हैं प्रेम निकेतन आश्रम जयपुर भी साधकों के बिना अविकसित रूप में पड़ा हुआ है तो अपने भाई बहनों को मैं यह सुना रही हूँ कि भाई सत्संग में तो हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई मोह का घेरा तोड़ो संतान जब सयानी हो गई वयस्क हो गई तो उसके पीछे मत पड़े रहो मोह के संबंध में सारी जिंदगी बिताएंगे साधना के संबंध से थोड़ा भी समय नहीं देंगे तो व्याख्यान देने से और व्याख्यान सुनने से ममता का नाश नहीं होगा ठीक है ना अरे एक बार हाँ तो कहिए तो मैं तो कहती हूँ आगे चलकर के स्वामी जी महाराज ने रजिस्टर्ड सोसाइटी और विधि विधान के बारे में भी हम लोगों को समझाया एक बार उषाकांत भाई और मैं हम दोनों काफी चिंतित हो रहे थे किसी काम से आ, तो बातचीत महाराज जी से हुई तो उन्होंने कहा कि देखो भाई वो भी मैंने लिख के रखा है हो दूंगी तो समय लग जाएगा मुझे वाणी सुना देती है देखो भाई ये जो संस्था बनाई है और सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया है और विधि विधान बनाया है तो तुम लोगों को दुखी और चिंतित बनाने के लिए नहीं किया है। भार नहीं है यह सब काम किस लिए किया गया यह सब काम इसलिए किया गया कि जो साधक ममता के फेर में पड़ा हुआ फंसा हुआ उसमें से निकल करके अपनी परिस्थिति अपनी योग्यता के अनुसार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक आधार दिया जाए तो चिंतित मत हो जाओ दुखी मत हो जाओ भार मत मानो आपने देखा होगा प्रारंभ से लेकर आज तक स्वामी जी महाराज की भावना को जितना हम लोग ग्रहण कर सके उसके आधार पर हम चलना चाहते हैं, आपको चलाना चाहते हैं। तो जरूरत मैं बता रही हूँ कि आश्रम जो बन गए हैं पांच जगह का नाम ले लिया मैंने और भी बहुत से बन सकते थे लेकिन हम लोग अपना काम इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि भाई साधक है और साधक का काम इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो काम में ही उलट जाए उसकी साधना टूट जाए ठीक है ना है। तो इसलिए हम लोग प्रवृत्ति के विस्तार के फेर में नहीं है मैं तो इस फेर में हूँ कि छोटी सी छोटी प्रवृत्ति हमारे सच्चे साधकों के द्वारा संचालित होने लग जाए तो प्रधानता किस बात की होगी प्रधानता इस बात की होगी कि उस साधना के द्वारा सेवा करने वाले का चित्त शुद्ध होगा पहले सेवा करने वाले की शक्ति बढ़ेगी पहले सेवा करने वाले के राग की निवृत्ति होगी पहले और उस विकसित जीवन से व्यापक सेवा फैलेगी पीछे ये उसमें मुख्य बात रहती है आप सभी भाई बहनों ने जगह जगह शाखाओं के द्वारा चलाए गए छोटी छोटी छोटी छोटी सेवा प्रवृत्तियों के बारे में सुना तो करनाल में जो सेवा प्रवृत्तियाँ कुशलता से चल रही हैं प्रेम और विश्वास से चल रही हैं उसका कारण क्या है आप सोच करके देखिए तो कारण आपको मालूम होगा कि वहाँ पर एक जीवन दानी मानव सेवा समूह आजीवन कार्यकर्ता खड़ा है इसलिए चल रहा है जन्म ब्रह्मचारी रहकर साधना और सेवा में जीवन लगाने का व्रत जिसने लिया उसके जीवन के रस से सेवा प्रवृत्तियां पनप रही पैसे से सब काम नहीं होता है वो जीवन के रस से प्रवृत्तियां फलती है फिर भी और भी देखिए जब से यह सब काम होने लग गया और अवशाखाओं में भी काम हो रहा है एक ही जगह की बात नहीं है और काम की दृष्टि से बड़े काम का महत्व तो नहीं है क्योंकि साधना साधना की दृष्टि से काम करते हैं तो साधना में आपकी कितनी निष्ठा बढ़ रही है अपने भीतर आप कितनी शांति पा रहे हैं अपने भीतर आप में स्वा में कितना बल आ रहा है ये देखा जाता है तो आप देखेंगे कि भाई हरि जी ने स्वामी जी महाराज की परामर्श से जैसे जैसे अपना जीवन आगे बढ़ा रहे तो सर्विस में थे एम हैं, काफी दिनों तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और करते करते जब उनके भीतर में इतना बल आ गया कि अब मैं बिना नौकरी किए सारा समय जन समाज की सेवा में लगाऊ उन्होंने तो नौकरी छोड़ दी तो ये बाहर का बल है कि अंदर का है अंदर का है अब इस प्रकार का व्यक्ति जिसको अपने सुख सुविधा की चिंता नहीं है सेवा जिसकी साधना है वो जिस जगह पर खड़ा हो जाएगा वहां पर प्रेम और विश्वास और सहयोग जरूर जाएगा। एक उदाहरण की बात दूसरी और भीतरी बात देखिए जब जब उन्होंने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया काम किया तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा लगता है की तो बड़ा बढ़िया काम है मानव सेवा सुन का लेकिन उससे भी बढ़िया बात जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि महाराज जी ने भी सलाह दी सुझाव दिया और वही काम फिर मुझे करने के लिए ठोक पीट करके खड़ा कर दिया तो हमेशा ही हरिराम भाई को शांति बहन को वहाँ के कार्यकर्ताओं को और दूसरी शाखाओं के कार्यकर्ताओं को जहाँ कहीं कार्य क्षेत्र के विस्तार का वर्णन होगा वहाँ मैं बड़ी नम्रता से चुपचाप से धीरे से एकांत में इन कार्यकर्ताओं को सलाह देना शुरू करती देखो भैया ये मानव सेवा संघ में अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण ये दोनों बातें एक दूसरे की सहायता करने वाली हैं। फिर क्या होगा तो सेवा का अंत होना चाहिए विरक्ति में सेवा का अंत होना चाहिए त्याग में सेवा का अंत होना चाहिए आंतरिक शांति में तो सेवा करने वाले भाई बहनों को इस बात पर खूब ध्यान देना चाहिए कि हम सेवा करने के द्वारा राग रहित तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं तो क्या होगा क्या होगा जब तक शरीर में जुवावस्था की एनर्जी है बड़ा अच्छा लग रहा है भाई बढ़िया काम हो रहा है लेकिन जिस दिन ये शक्ति घटेगी उस दिन तुम अपने को सुना सुना तो नहीं अनुभव करोगे चला नहीं जाता है तो चलना कम हो गया बोला नहीं जाता है तो बोलना कम हो गया रोगियों की सेवा नहीं बनती है तो सेवा छूट गई तो जब बाहर की क्रियाओं के द्वारा एक आनंदित होने का जो अपने पास औजार सब है वो कल पूर्जे ढीले ढाले हो जाएंगे टूट फाट जाएंगे तो उसके बाद तुमको कैसा लगेगा इस पर भी ध्यान रखो तो मानव सेवा संघ का सिद्धांत क्या है कि सही प्रवृत्ति और सहज निवृत्ति दोनों साथ साथ चलना चाहिए तो मानव सेवा संघ के कार्यकर्ता जो हैं जो लोग सेवा कार्य में खूब भाग लेते हैं रस लेते हैं हम लोगों की जो अलग की गोष्ठी होती है आपस की तो उसमें हम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि भाई काम तो भले करो लेकिन काम किस लिए कर रहे हैं हम न करने के जीवन में प्रवेश करने के लिए सेवा प्रवृत्ति में जरूर लग जाओ लेकिन सेवा प्रवृत्ति की सफलता कब होगी जब जीवन में सहज निवृत्ति आ जाए तो प्रतिदिन के दैनिक जीवन में संघ की यह सलाह है कि काम करो और शांत रहो काम करो और शांत रहो ये मूख सत्संग की पद्धति जो स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के साथ जुटा दी बड़ा उपकार किया ऐसा मैं मानते क्यों? इसलिए कि इसमें किसी भी मत संप्रदाय विचार का विरोध नहीं हो सकता मुख सत्संग अर्थात कुछ मत करो कुछ करो तो करने वाली बात तो सबकी अलग अलग हो जाएगी कोई कहेगा हमें मंदिर जाना है कोई कहेगा हमें मस्जिद जाना है कोई कहेगा हमें गुरुद्वारे जाना है कोई कहेगा हमें गिरजाघर जाना है ठीक है ना तो करने वाली बातें हैं वो सबकी एक समान नहीं हो सकती लेकिन कुछ मत करो शांत हो जाओ मूक हो जाओ अप्रयत्न हो जाओ अहम कृति रहित हो जाओ अहं शून्य तो हो होकर अनंत से अभिन्न